नमस्कार मित्रों मैं अपना संक्षिप्त परिचय हूँ मेरा नाम है राहुल मेहता मैं राइट टू रिकॉल ग्रुप का राइट टू रिकॉल ग्रुप चलाता हूँ और मकसद है देश में राइट टू रिकॉल एम आर सी वगैरह कानून लाना है ये दस मिनट का वीडियो टेप है वो गौहत्या के ऊपर है कि कौन से कानूनों के द्वारा गौहत्या कम हो सकती है कानून से मेरा मतलब है गैजेट नोटिफिकेशन गैजेट नोटिफिकेशन यानी हर सरकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार हर हफ्ते हर महीने इस तरह का एक परिपत्र बाहर निकाल है और इसमें कलेक्टर सेक्रेटरी तहसीलदार सबके लिए आदेश होता है कि उनको क्या करना है कि भाई कलेक्टर तुझे अपने आठ घंटे दस घंटे के ड्यूटी में ये करना है पुलिस सुप्रिंटेंडेंट मुझे ये करना है तो गैजेट में हम क्या छपवा सकते हैं कि जिससे कि तो भारत में गोहत्या कम हो और ये दस मिनट का वीडियो है उसके बाद दूसरा वीडियो आधे घंटे का है जिसमें मैंने जो मेन पॉइंट्स है उनको विस्तार पूर्वक एक्सप्लेन किया है तो भारत में उत्तर पूर्व आसाम वगैरह वहां गौहत्या तो पिछले हजारों साल से हो रही है क्योंकि तो वहां हिंदू धर्म है हिंदू धर्म को मानते भी है पर वहां कुछ अलग के साथ गया है तो जो मणिपुर नागालैंड एरिया है वहाँ पर वो हत्या तो काफी सालों से है बाकी हिंदुस्तान में वो हत्या जो आज बड़े पर हो रही थी वो कभी नहीं हुई अब दो राज्यों में तो मैंने जो वो हत्या पर पाबंदी का आ, मैं सुझाव दे रहा हूँ वो दो स्टेज में है कि पहले पूरे भारत पे अपनाई हो सिवा उत्तर पूर्व और दस साल के बाद पूरे भारत उत्तर पूर्व को पूरे भारत पे अप्लाई तो भारत में फिलहाल सारे राज्यों में गोहत्या कर पाबंदी है ये जो बोल रहे हैं कि की गोहत्या के फिलहाल कानून लाना चाहिए कानून लाना चाहिए भाई क्या कानून लाना चाहिए कानून ऑलरेडी है आप एक चेक पे एक बार साइन करो दो बार साइन करो एक ही चेक पे पचास बार साइन करने का तो वर्क नहीं होता एक कॉन्ट्रैक्ट है उसमे दस बार साइन करो बीस बार साइन करो तो एक बार साइन करने से जो हुआ वो हुआ उसके बाद कितनी बार, बार साइन करना? तो क्या कानून चाहिए गुजरात में गोहतिया के खिलाफ कानून है हरियाणा में है यूपी में है हर एक राज्य में गोहतिया के खिलाफ है, है। दो वो दो राज्य है केरल और पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल और केरल में, में गोहत्या लीगल है और उसपे हमें बैन लाना चाहिए तो ये दो तीन स्टेज में हो सकता है कि केंद्र सरकार या सारे राज्य सरकार नागरिकों को आर 2 का कानून लाना चाहिए मेरे जो पूरा आपको बता रहा हूँ कि कौन से कानून से बहुत या कम हो सकती है उसमें दूसरा भी हिस्सा आता है कि भाई वो कानून हम कैसे ला सकते हैं तो आरटीआई 2 का मेरा वीडियो टेप आपको YouTube पे मिल जाएगा आरटीआई 2 के बारे में डिस्क्रिप्शन इसमें भी मिलेगा ये मेरा रेफरेंस मटीरियल है कुछ 400 पेज का है। आप डाउनलोड करके सारे 400 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है जो मेन टॉपिक है है है वो वन। और वो चैप्टर और और ऊपर सेक्शन 44.25 फिर से बता रहा था राहुल मेहता डॉट कॉम स्लैश थ्री जीरो चैप्टर वन में लिखा है कि लोग इस तरह से कानून ला सकते हैं आर 2 का कानून गैजेट में छपाने के बाद और सेक्शन फोर्टी फोर पॉइंट टू फाइव फोर्टी फोर पॉइंट टू फाइव में बताया है की कम हो सकती है। इसका हिंदी अनुवाद भी है राहुल मेहता डॉट कॉम स्लैश थ्री जीरो वन डॉट एच डॉट एच टी एम अब पूरे देश में गोहत्या पे की पाबंदी का कानून ला सकते हैं केरल और पश्चिम बंगाल मिलावट उसके बाद सवाल आता है कि भाई कानून तो आज भी है हरियाणा में गुजरात में राजस्थान में उत्तर प्रदेश में सारे देशों में तो भी वहां थोड़ा बड़े पैमाने पर हत्या हो रही है गायों की बैलों की तो उसके लिए एक राइट टू रिकॉर्ड पुलिस कमिश्नर जब तक राइट टू रिकॉर्ड पुलिस कमिश्नर नहीं आया तब तक गो हत्या बड़े पैमाने पर चलती रहेगी क्योंकि एक गाय कि हत्या में या गाय काटने से गाय तो को मुफ्त में मिल गई मुफ्त में जो मिल गई क्योंकि हिंदू है वो गाय को खाना देते हैं गौशालाओं में दान देते हैं तो एक भैंस का मान लो सौ किलो का मीट चाहिए तो भैंस को पहले घास देना पड़ता है गेहूं देना पड़ता है और उसमें नहीं आता वो बाजार से खरीद के लाना पड़ता है जबकि गाय को जो घास देना है गेहूं देना है खाना देना है वो दान के स्वरूप में मुफ्त में आ जाता है तो एक गाय को काटने में कसाई को यू समझो एकदम तो फ्री में पांच हजार दस हजार मिल गए और इसमें से यदि हजार दो हजार पुलिस वाले को देना है या जज को देना है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता तो एक गाय को काटने पे यदि पुलिस को और जज को हजार हजार दो हजार मिल रहे हैं, तो जब तक तो पुलिस और जज के नाम में नकेल नहीं आएगी तब तक, तक ये एक बहुत ही फायदेमंद रहेगी तो राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर के आने के बाद जब पब्लिक के पास पावर आया आएगा कि वो पुलिस कमिश्नर को नौकरी से निकाल सके उसकी प्रोसीजर मैंने कैसे निकाल सकते हैं राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर वो मैंने एक्सप्लेन किया है चैप्टर 22 में ट्वेंटी टू के और चैप्टर 21 में राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज से लेकर राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट जज सबका प्रोसीजर मैंने दिया दिन काम नहीं सौ रहे उन्हें एक दिन के अंदर मुख्यमंत्री चाहे तो राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर का प्रोसीजर गैजेट में छापवा सकते हैं और राइट टू रिकॉर्ड डिस्ट्रिक्ट जज भी मुख्यमंत्री छपवा सकते हैं राइट टू रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट जज पीएम एक दिन में गैजेट में छपा सकते हैं इसके लिए कोई कंस्टिट्यूशनलेंट की जरूरत नहीं, कोई की की नहीं। कोई है कोई पार्लियामेंट की चोर है राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज को गैजेट में छपवा के हम ये काम कर सकते हैं कोई कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है तो राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर आने के बाद पुलिस कमिश्नर है वो पता से हफ्ता लेना बंद करेंगे जनता में वो कसाइयों से हफ्ता लेना बंद करेंगे और इससे जब कसाई को अरेस्ट और प्रोसिक्यूशन और जब जेल जाने की संभावना अपने तो आप वो गाय कटनी कम, आप कम हो जाएगी उसके बाद ज्यूरीज सिस्टम आप देखोगे की अदालत में पांच दस साल तक तो जजमेंट आता ही है नहीं। उसके बाद हाईकोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट तो इस तरह से तो और तो कम नहीं हो सकती। right तो म नागरिकों को बुलाया जाता है तो उनकी वकीलों के साथ कोई शॉर्टकाट नहीं होती मान लो एक अदालत में सौ केस चलते हैं तो हर एक केस अलग अलग बारह लोगों को दिए जाते हैं बारह लोग वोटर लिस्ट में से रेंडमली सिलेक्ट किया जाते हैं जैसे की गुजरात में एक एरिया का वोटर लिस्ट है तो 100 तो केस चल रहे हैं तो बारह लोग आएंगे तो एक कसाई के सामने या किसी भी क्रिमिनल के सामने मान लो हजार के सौ केस है तो बारह लोग आएंगे तो उसे केस में से बचने के लिए बारह लोगों को रिश्वत देनी पड़ेगी जो कि उसके लिए नामुमकिन है जबकि जज सिस्टम में क्या होता है कि वो सौ केस दो या तीन या पांच जज के पास जाएंगे तो उसे बहुत आसान हो गया कि वो पांच जज के जो रिश्तेदार वकील है जज तो सिस्टम कैंसल करते, तो करते उसकी जगह ज्यूरी सिस्टम लाना चाहिए उसके लिए सिर्फ गैजेट में दो पे छापना पर्याप्त है और ज्यूरी सिस्टम का प्रोसीजर कोर्ट मैंने चैप्टर फाइव में दिया है इस किताब के उसके बाद कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कानून भी हमें पास करने चाहिए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कानून कि अभी जो सरकार केमिकल फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दे रही है वो सब्सिडी हर साल पांच परसेंट के रेट से कम करनी चाहिए या दस परसेंट के रेट से। यानी हर साल दस परसेंट कम होगी या तो हर साल पंद्रह परसेंट तो सात साल में सब्सिडी समाप्त हो जाएगी तो केमिकल फर्टिलाइजर पे सब्सिडी खत्म हो जाएगी तो अपने आप हाँ, गाय बैल आ, के खाद की वैल्यू बढ़ जाएगी इकोनॉमी तो इससे भी बहुत कम होगी दूसरा फिलहाल सरकारें हैं उन्होंने कानून क्या बनाया कि दूध का भाव किस आधार पर मिलेगा कि दूध में कितना फैट है तो वो कानून चेंज करना चाहिए कि दूध में कितना प्रोटीन है उसके हिसाब से आ, भाव तय किया जाएगा तो अपने आप गाय के दूध का भाव बढ़ जाएगा और भैंस के दूध का दान कम हो जाएगा दूसरा एक अवेयरनेस कैंपेन वो ज्यादा मेहनत करने वाली बात नहीं है कि हर एक आदमी को एक कैलकुलेशन चार्ट दिखाया जाए कि मान लो भैंस का दूध तो तो आपको 40 रूपए लीटर मिलता है और गाय का तो दूध अस्सी रुपये लीटर मिलता है और आप हर साल आ, में रोज एक लीटर दूध इस्तेमाल करते हो फैमिली में दो लीटर दूध इस्तेमाल करते हो तो रोज आपको चालीस रूपए का एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ेगा गाय के दूध पे लेकिन पचास साल बाद हार्ट अटैक जब आएगा तो सीधा आपको दो पांच दस लाख रुपए का खर्चा हो जाएगा ऊपर से मौत होगी मौत की संभावना बढ़ रही बोला तो वो कैलकुलेशन से हम समझा सकते हैं कि भाई गाय का दूध यदि अस्सी का सौ रुपये भी लीटर मिलता हो तो भैंस के 40 रूपए लीटर मिलने वाले दूध से कई गुना ज्यादा बेहतर है तो वो एक अवेयरनेस कैंपेन की भी जरूरत है फिर एक और कानून लाने की जरूरत है कि जो गाय का दूध है उस पर लेबल लगाया जाए कि यह देसी गाय का दूध है या जर्सी गाय का दूध है जो जर्सी गाय का दूध है वो आप किसी भी आयुर्वेद के विशेषज्ञ को पूछ सकते हैं या जो गाय के में कर रहे हैं, नहीं होते हैं वो गाय के दूध में मशीन के तरह कि जर्सी गाय को तुम जितना खाना दोगे उतना ज्यादा दूध देगी तो जाहिर है उस दूध में प्रोटीन और जो मेडिसिनल वैल्यू वाले तत्व है वो नहीं होते तो इसलिए गाय के जर्सी गाय का दूध बेचना है तो भले बेचे, पर लेबल पे स्पष्ट होना चाहिए कि लोग देखे गाय के दूध का लेवल है पर जर्सी गाय का दूध है तो इसमें कोई मेडिसिनल वैल्यू नहीं है इसकी कोई हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इसका महत्व नहीं है तो देसी गाय और गिर की गाय का दूध का वैल्यू मार्केट में बढ़ेगा तो वो गाय का फटना कम हो जाएगा उसके बाद बीफ के एक्सपोर्ट पे पाबंदी आनी चाहिए अभी बीफ का एक्सपोर्ट सेमी लीगल है है भी नहीं भी है, कभी लाइसेंस मिल जाता है कभी नहीं मिलता है तो बीफ का जो एक्सपोर्ट होता है बड़े पैमाने पर उस पर पाबंदी डाल देनी चाहिए उसके लिए भी पार्लियामेंट में कानून पास कराने की जरूरत है और एक गाय को दूसरे राज्य में ले जाने पे प्रतिबंध होना चाहिए मरेगी भले थोड़ी बहुत इकोनॉमी में आमतौर तो पर फायदा होगा क्योंकि कुछ राज्यों में बड़े पैमाने पर गाय बदलाम होता है जैसे केरल और पश्चिम बंगाल और वहां दूसरे राज्यों से गाय आती है दूसरे राज्यों में जैसे की गुजरात है राजस्थान है यूपी है वहां पे बड़े पैमाने पे लोग गौशालाओं को दान देते हैं गाय को खाना खिलाते हैं और वहां पे थोड़ा गोहत्या के खिलाफ बहुत कड़ा माहौल है इसलिए वहां पे गौहतिया नहीं होती लेकिन वहां से ट्रक भर भर के गाय पश्चिम बंगाल और केरल चली जाती है और वहां पर गौहतिया होती है तो जब एडिशन करो तो घाटे में हुआ इसलिए एक राज्य से दूसरे राज्य पे गाय की मूवमेंट पे संपूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए दूसरा गाय के चमड़े पे बैन हो जाना चाहिए गाय और बैल के चमड़े का कहीं भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए या कोई दूसरी जगह पे तो आपको कि भाई तो ये नुकसान हो ये नुकसान हो रस्ते पे कोई गाय घूम रही है लोग उसको खाना देते हैं उस गाय को कहाई ने ले लिया काट दिया हाथ बेच दिया चमड़ा ले दिया चमड़े से उसको मिला हजार दो हजार पांच जो भी मिला अब जैसे ही गाय के चमड़े में बैन आएगा तो चमड़ा आसानी से परखा जा सकता है कि यह गाय का या भैंस का तो गाय के चमड़े में बहन आएगा तो अपने आप गाय को मारने की कीमत कम हो जाएगी तो इससे गो हत्या कम होगी तो यह कुछ सामान्य कानून है जो कि कोई भी राज्य सरकार चाहे तो दो दिन में ला सकती है कि गाय के चमड़े के उपयोग पे संपूर्ण पाबंदी ज्यूरी राइट टू रिकॉर्ड पुलिस कमिश्नर राइट टू रिकॉर्ड जज और दूसरा जो तहसीलदार होता है नागतोल का तहसीलदार होता है उसका हेल्थ ऑफिसर भी बोल सकते हैं उसका काम होता है ये देखना कि भाई कहीं मिलावट नहीं हो रही उस पर भी राइट टू रिकॉल जरूरी है क्योंकि जब तक मिलावट चलेगी तब तक लोग गाय के दूध पे भरोसा नहीं करेंगे कि ये गाय का दूध है या भैंस के दूध में से चर्बी निकाल के हल्दी मिला दी लेकिन जब राइट टू रिकॉल आएगा इस हेल्थ ऑफिसर पे तो जो लोग मिलावट कर रहे हैं या तकली दूध बेच रहे हैं मतलब भैंस का दूध गाय का दूध के लेबल लगा के बेच रहे हैं उनपे जब केस होंगे जेल में जाएंगे तो अपने आप वो नकली दूध बेचना बंद करेंगे तो लोगों को गाय के दूध के लेवल पे विश्वास बढ़ेगा और वो लोग गाय का दूध खरीदेंगे और इससे गोवा कम होगी तो ये सारे मेन पॉइंट्स हैं मेरा दूसरा वीडियो जो कि आधे घंटे का है उसमें मैंने विस्तार से एक्सप्लेन किया है वो वीडियो भी इसी चैनल पे है धन्यवाद